गीता भाष्य अध्याय श्रीमद्भगवीता शष्य अध्यावाच भगवान्नीबोले अनाश्रिता कर्मफल कार्य कर्म, कर्म करोति करोती योगी चरग्निर्न चा चाक्रिय अनाश्रि नश्रिता अनाश्रिता अनाश्रित किं कर्म कर्मफल कर्मण फल कर्मफल यद तद अनाश्रिता कर्मफल इत्यर्थः जिसने आश्रय नहीं लिया हो वह अनाश्रित है किसका कर्मफल का अर्थात जो कर्मों के फल का आश्रय न लेने वाला कर्मफल की तृष्णा से रहित है यो ही कर्मफल तृष्णावान आशितो कर्म आश्रित अयम तो तद्विपरी अतः अनाश्रिता कर्मफल क्योंकि जो कर्म फल की तृष्णा वाला होता है वही कर्मफल का आश्रय लेता है यह उससे विपरीत है इसलिए कर्मफल का आश्रय न लेने वाला है एवं भूत सन कार्य कर्तव्यम नित्यम काम्य विपरीतम करोति निवर्तयति ऐसा कर्मफल के आश्रय से रहित होकर जो पुरुष कर्तव्यकर्मों को अर्थात काम्य कर्मों से विपरीत नित्य कर्मों को पूरा करता है यह कस्िद ईदृश कर्मी स कर्तव्यंतरेभ्यो विशिष्यतेम अर्थम् आह स सन्यासी च योगी च इति ऐसा जो कोई कर्मी है वह दूसरे कर्मियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है इसी अभिप्राय से यह कहा है कि वह सन्यासी भी है और योगी भी है संयास परित्याग स यस अस्ति स सन्यासी च योगी च योगित्त समाधान स यस अस्ति स योगी च इति एव गुणसंपन्नः अयम मन्तव्यः सन्यास नाम त्याग का है वह जिसमें हो वही सन्यासी है और चित्त के समाधान का नाम योग है वह जिसमें हो वही योगी है अतः वह कर्मयोगी भी इन गुणों से संपन्न माना जाना चाहिए न कवल निरग्न अक्रिय एवं च इति मंतव्य केवल अग्नि रहित और क्रिया रहित पुरुष ही सन्यासी और योगी है ऐसा नहीं मानना चाहिए निर्गता भूता कर्मांगूता सर स निरग्नि अक्रिय चनग्नि साधना अभी अविद्यम क्रिया तपोदा यसौ अक्रिय अक्रियः कर्मों के अंगभूत गारहपत्यादि अग्नि जिससे छूट गए हैं वह निरग्नि है और बिना अग्नि के होने वाली तप दानादी क्रिया भी जो नहीं करता वह अक्रिय है नुच च श्रुतिस्मृति योगशास्त्रु इह योगित्व चंथइ सक्रिय संन्यासीव योगिव अप्रसिद्धम इति पूर्वपक्ष जबकि निरग्नि और, जब और अक्रिय पुरुष के लिए ही श्रुति स्मृति और योगशास्त्र में सन्यासित्व और योगित्व प्रसिद्ध है तब यहाँ अग्नियुक्त और क्रियायुक्त पुरुष के लिए अप्रसिद्ध सन्यासित्व और योगित्व का प्रतिपादन कैसे किया जाता है न एस दोष कयाचि गुणवृत्तिया उभयस संपिपादयिश्चित उत्तरपक्ष यह दोष नहीं है क्योंकि किसी एक गुणवृत्ति से किसी एक गुण विशेष को लेकर संन्यासीव और योगित्व इन दोनों भावों को उसमें गृहस्थ में संपादन करना भगवान को इष्ट है तत्क पूर्वपक्ष वह कैसे कर्मफल संकल्प संन्यासा संन्यासीव योगांगत्व कर्माुष्ठात कर्म कर्मस कर्मफल संकल्प से चित्तविक्षेप हेतु तो परित्यागा योगित गौढ़ उत्तरपक्ष कर्मफल के संकल्पों का त्याग होने से संन्यासीव है और योग के अंग रूप से कर्मों का अनुष्ठान होने से या चित्त चित्तविक्षेप के कारण रूप कर्मफल के संकल्पों का परित्याग होने से योग्यव है इस प्रकार दोनों भाव ही गौड़ रूप से माने गए हैं न पुनः च मुख्यमंत्री इति योगिविप्रेत अर्थ दर्शय आह इससे मुख्य संन्यासीव और योगित्व नहीं है इसी भाव को दिखलाने के लिए कहते हैं यम संन्यास मिप्राहुर्योग तम विद्य पांडव न सं्यस्त संकल्पो योगी भवति कशन यम सर्व कर्म परित्याग परमार्थ यकर्म तत्फलपरितगलक्षण परमा संसमित आपराहु श्रुतिस्मृतिविद योगम कर्माष्ठान लक्षण तम परमा संयास विद्धि जानी हे पांडव श्रुति स्मृति के ज्ञाता पुरुष सर्वकर्म और उनके फल के त्याग रूप जिस भाव को वास्तविक सन्यास कहते हैं हे पांडव। कर्मानुष्ठान रूप योग को निष्काम को भी तू वही वास्तविक सन्यास जान कर्म प्रवित्ति तद्विपरीतेन से लक्षणेना परमार्थ तिपरीन निवृत्तिलक्षण सामान्यम अंगीकृत्य तद्भाव उच्यते अपेक्षायां इदं उच्य प्रवृत्तिप कर्मयोग की उससे विपरीत रूप परमार्थ संन्यास के साथ कैसी समानता स्वीकार करके एकता कही जाती है ऐसा प्रश्न होने पर यह कहा जाता है अस्ति परमार्थ परसन सादृश्यम कर्तद्वारक कर्मयोग से यो ही परमा संयासी सर्व कर्म साधन तथा तया सर्वकर्म तत्फल विषय संकल्प प्रवृत्ति काम कारण संन्यासी अयम अपि कर्मयोगी कर्मकुर्वाण एव फल विषय संकल्प इति एतम अर्थम दर्शयन आह परमार्थ सन्यास के साथ कर्मयोग की कृत विषयक समानता है क्योंकि जो, जो परमार्थ सन्यासी है वह सब कर्म साधनों का त्याग कर चुकता है इसलिए सब कर्मों का और उनके फल विषयक संकल्पों का जो कि प्रवृत्ति हेतु काम के कारण है त्याग करना है और यह कर्मयोगी भी कर्म करता हुआ फल विषयक संकल्पों का त्याग करता ही है इस प्रकार दोनों की समानता है इस अभिप्राय को दिखलाते हुए कहते हैं नहीं यस्माद् असन्यस्त असन्यास्त असन्यस्तः अपरित्यक्तः अपरित्यक्त फल विषय संकल्प अभिसंधि ही ये असन्यास्त संकल्प कश्चन अपि कर्मी योगी समाधानवान भवती न संभवती फल संकल्पस्य से चित्तविक्षेप हेतुवात् जिसने फलव संकल्पों का यानी इच्छाओं का त्याग न किया हो ऐसा कोई भी कर्मी योगी नहीं हो सकता अर्थात ऐसे पुरुष का चित्त समाधिस्थ होना संभव नहीं है क्योंकि फल का संकल्प ही चित्त के विक्षेप का कारण है तस्मा यह कशन कर्मी सन्न्यस्त फल संकल्पो भवे स योगी समाधानवान अविक्षिप्त चित्तो भवेत चित्त विक्षेपेतो फल संकल्पस्य सन्न्यस्त त्वार इति अभिप्रायः इसलिए जो कोई कर्मी फल विषयक संकल्पों का त्याग कर देता है वही योगी होता है अभिप्राय यह है कि चित्त चित्तविक्षेप का कारण जो फल विषयक संकल्प है उसके त्याग से ही मनुष्य समाधान युक्त यानी चित्तविक्षेप से रहित योगी होता है एवं परमार्थ सन्यास कर्म परमार्थसन्यासकर्मयोग कर्ति कर्तिरकम संन्यासाम अपेक्षा यम संन्यासमृति प्राहुर्योगम तम इति कर्म से स्तुत्यर्थम संन्यासम उत्तम इस प्रकार परमार्थ सन्यास की और कर्म योग की कर्ता के भाव से संबंध रखने वाले जो त्याग विषयक समानता है उसकी अपेक्षा से ही कर्म योग की स्तुति करने के लिए यम संन्यास मृति योगम तम विद्य पांडव इस श्लोक में उसे सन्यास बतलाया है ध्यान योग फलनरपेक्ष कर्मयोगो बहिरंगम इति तम सन्यासत्वेन स्तुत्वा अधुना कर्मयोगस्य ध्यान से ध्यानयोग साधन दर्शयती फलेा से रहित जो कर्मयोग है वह ध्यानयोग का बहिरंग साधन है इस उद्देश्य से उसकी सन्यास रूप से स्तुति करके अब यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मयोग ध्यान योग का साधन है आरुक्षक्षोर्मुने कर्म करणच्य योगारूढ़ तस्वुच्य आरुक्षक्षो आरु आरोधुम इक्षत अनाढ़ अवस्था अशक्त कस आक्षक्षक्षो मुने कर्मफल संन इत्यर्थः किम आयुरुक्षो योग कर्म कारण साधनम उच्यते जो ध्यान योग में आरूढ़ नहीं ध्यान योग में स्थित नहीं रह सकता है ऐसे योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि अर्थात कर्मफलत्यागी पुरुष के लिए ध्यान योग पर आरूढ़ होने का साधन कर्म बतलाया गया है योगारूढ़ से पुनः तस्वशम सर्वकर्मेभ्यो ही निवृत्ति कारण योगारूढ़ साधनम उच्यतेथ तथा वही जब योगारूढ़ हो जाता है तो उसके लिए योगारूढ़ता ध्यान योग में सदा स्थित रहने का साधन सम उपशम यानी सर्व कर्मों से निवृत्त होना बतलाया गया है यावद यावत् कर्मभ्य उपरमते तावत् तावत् निरायास से जितेन्द्रिय चित्त समाधयते तथा सती स झटि भवति मनुष्य जितना जितना कर्मों से उपरत होता जाता है उतना उतना ही उस परिश्रम रहित परिश्रमरहित पुरुष का चित्त समाहित होता जाता है ऐसा होने से वह झटपट योगारूढ़ हो जाता है तथा च उक्तम व्यासन नएताद ब्राह्मणसास्ती वि यथकता समतम सत्यता चीलम स्थितिदंड निधानजव ततस्तोप ततस क्रिया व्यास जी ने भी यही कहा है कि ब्राह्मण के लिए दूसरा ऐसा कोई धन नहीं है जैसा कि एकता समता सत्यता शील स्थिति अहिंसा आर्जव और उन उन क्रियाओं से उपराम होना है अथ इदान कदा योगाूढ़ोतिच्य साधक कब हो जाता है यह अब बतलाते हैं